देवी भागवत चौथा स्कंध देवी की महिमा का वर्णन जी कहते हैं जन्मेजय पृथ्वी के भार मुक्त होने की कथा तथा कुरुक्षेत्र एवं प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सेना के संहार का प्रसंग भी बताता हूँ सुनो अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदकुल में प्रकट हुए थे इसमें दो कारण है मुनिवर भिगु का शाप एवं योग माया की प्रबल इच्छा मेरी समझ से तो योग माया की इच्छा ही प्रधान है पृथ्वी का भारत दूर करना तो निमित्त मात्र था योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे राजन और मेरापन बंधन में डालने वाली सुदृढ़ हैं इनसे न बंधकर मुक्ति कामी और भुक्त कामी दोनों ही प्रकार के योगी उन कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं जिनके किंचित मात्र भक्ति प्राप्त हो जाने पर भी रानी मुक्त हो सकता है फिर ऐसा कौन पुरुष है जो उनकी उपासना न करे किसी व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा भी उठती है कि भुवने सी माम पाही, कहो तो उसके मुंह से भुवने सी इस शब्द के उच्चारण होते ही भगवती जगदम्बा उसे त्रिलोकी का वैभव प्रदान कर देती हैं। फिर माँ पाही कहने पर तो देने योग्य कुछ भी न रहने के कारण भगवती अपने ऊपर भक्त का ऋण स्वीकार कर लेती है राजन यह जान लेना परम आवश्यक है कि विद्या और अविद्या ये दोनों रूप उन भगवती के ही हैं। विद्या स्वरूपा भगवती के प्रसाद से प्राणी का उद्धार हो जाता है और अविद्या बंधन में डाल देती है राजन प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म पाना यह बिल्कुल निश्चित है संपूर्ण प्राणियों की यह स्थिति चक्के की भांति चक्कर काटती रहती है मोहजाल से भली भांति बंधा हुआ प्राणी उससे मुक्त हो जाए यह कदापि संभव नहीं है क्योंकि माया की विद्यमानता में मोहजाल का अभाव होना बिल्कुल असंभव है राजन सृष्टि के समुचित अवसर पर जन्म लेना और निधन के अवसर पर मर जाना यह अनिवार्य नियम है ब्रह्मा आदि का ब्रह्मा आदि तक सबके सब इस नियम का पालन करते हैं निपवर जिसके वध में जो निवित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है विधि ने जो रच रखा है वह अवश्य होकर रहता है उसे कोई विफल नहीं बना सकता जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग अथवा सुख एवं दुख, जिसके लिए जो विधान निश्चित है उसे वह भोगना ही पड़ता है जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस निर्णय को काट सके प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है ये महाभाग सूर्य और चंद्रमा सबको सुखी बनाने में संलग्न रहते हैं किन्तु अवसर पाकर इन्हें भी शत्रु सताया करते हैं ये उसकी पीड़ा से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकती राजन देखो सूर्यनंदन शनि को छह रोग का शिकार होना पड़ा है चंद्रमा कलंक की कलंकी होकर समय काटते हैं इससे सिद्ध है कि महान से महान व्यक्ति के लिए भी विधि के विधान को मिटा देना अत्यंत असंभव है महाराज योग माया महान बलवती है उसके विषय में मैं कहाँ तक कहूँ क्या कहूँ जिसका नचाया हुआ यह सारा विश्व अब भी चक्कर काट रहा है भगवती की इच्छा से भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं प्रत्येक अवतारों में भांति भांति की लीलाएँ करते हैं भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके धरातल पर पधारे थे उन्होंने जो कार्य किए हैं वे भी तुमसे संक्षेप से कहूँगा